किूमस्वा जसो दे कति कतिशुकृतक्षेत्र बृंद बंग गत्वा गीदिधान कति कति सुकृताजिताय नो शक्रो नोषक्रो नूर्न मदन ऋपुर्ये प्रसादम त पूम ब्रह्म भूमऊ बिलुठती बिलपत प्रोडमा का यशोदया समी भूतले भूतलेखले जया बद्धो मुक्तिदो मुक्ति, दो मुक्ति यो ब्रह्म विदधाति पूर्व जो वैद प्रणति तस्मै देव बुद्धि प्रकाशम मुहम प्रपद्य जिज्ञासु जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भौतिक वाद के क्षेत्र में आते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भौतिक वाद से परे होते हैं उसे हम अध्यात्मवाद का प्रश्न कह सकते हैं तो भौतिकवाद के प्रश्नों का ही उत्तर परिपूर्ण रूप से अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर सके बहुत रिसर्च किया और तमाम परिवर्तन करते गए पहले रिसर्च किया जो आज सौ वर्ष पहले बाद में कह दिया ये गलत ये सही है फिर कह दिया आगे और रिसर्च करने के बाद यह भी गलत है ये सही है पहले हमारे वैज्ञानिक कहते थे निन्नाबे तत्वों से संसार बना है सिकुड़ते सिकुड़ते फिर कहने लगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संसार बना है फिर कहने लगे नए नए नए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संसार बना है क्योंकि नई नई एक और मिला न्यूट्रॉन रोज यही नाटक कर रहे हैं अभी इस भौतिक बाद का ही प्रारंभ नहीं हो सका मालूम और नहीं हो सकता हमारा चैलेंज है क्यों इसलिए इस, इस भौतिक बाद का प्रारंभ ही अध्यात्म बाद से हुआ है मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि भगवान से ये संसार प्रकट हुआ है तो जब आप अंतिम कक्षा में जाएंगे रिसर्च करते करते भगवान के पास पहुंचेंगे तो वाणी बंद हो जाएगी अरे भाई इसके आगे क्या है मुझे पता नहीं है है कुछ इसके पीछे कुछ है हमको पता नहीं है और हम पता लगा भी नहीं सकते अरे देखो एक मोटी अकल की बात इतनी दूर बीने बनती जा रही हैं लेकिन आकाश में जो आप तारे देखते हैं ये लोग कहें का हिस्सा भी नहीं देख पाए अभी तक रोज कहते हैं हा एक और मिला एक और मिला अरे अनंत का कहीं अंत हो सकता है तुम्हारा शरीर और तुम्हारे शरीर की आयु और तुम्हारी बुद्धि की लिमिट सब शांत है और ये ब्रह्मांड अनंत है तो अध्यात्मवाद के विषय में तो हमको चुपचाप सरेंडर कर देना चाहिए कि वो भौतिक वाद से हल ही नहीं हो सकता तो मैं कौन मेरा कौन ये प्रश्न तो अध्यात्मवाद का है क्योंकि ये बात तो अनुभव से भी और लॉजिक्स से भी और युक्ति से भी हम सिद्ध कर चुके कि हम शरीर नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है क्या है ये हम नहीं जानते अगर हमको कोई शरीर मान लेता तो मरने के बाद हमारा इतना अपमान न किया जाता वही स्त्री वही बेटा कहता है ए बाहर ले चलो बाहर बाहर घर के बाहर फौरन अब नहीं है, जल्दी लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करो अरे सड़ जाएंगे वो तो चले गए वो तो चले गए वो वो तो जो चले गए वही तो मैं था तो वो क्या है ये भले ही हम नहीं जान सके लेकिन वो पंच महाभूत वाला शरीर या मन या बुद्धि ये सब नहीं था नहीं है तो फिर वेदों शास्त्रों के द्वारा पता लगाना होगा पता लगाया गया तो मालूम हुआ एक कोई भगवान है जिसके अनंत नाम हैं अनंत रूप हैं अनंत गुण हैं अनंत लीलाएं हैं अनंत धाम हैं अनंत संत हैं और अनंत शक्तियां हैं उसके पास और उन्हीं शक्तियों में से तीन प्रमुख शक्तियां प्रमुख है एक का नाम पराशक्ति एक का नाम जीव शक्ति एक का नाम माया शक्ति तो पराशक्ति का विस्तार परभ्योम लोक उसमें भी अनंत लोक हैं अनंत अवतारों के अलग अलग लोक हैं सब दिव्य मायातीत वहां माइक परमाणु में भी प्रवेश नहीं कर सकता ये सब पराशक्त युक्त श्री कृष्ण के अंश हैं और नंबर दो माया युक्त श्री कृष्ण के अंश ये भी अनंत कोटि ब्रह्मांड जहां पर माया का पूर्ण आधिपत्य है जहां आनंद का लवलेश भी नहीं है और है तीनों तत्व दो शक्तियां एक शक्तिमान अर्थात भगवान जीव माया ये तीनों इस संसार में भी हैं, क्योंकि भगवान ही तो संसार बना तो भगवान में अनंत जीव महाप्रलय में चले गए थे और माया भी सूक्ष्म रूप से व्याप्त हो गई थी भगवान में उसी को कारणारणव कहते हैं तो फिर वहां से फिर प्रकट होकर के आ गए तो सब साथ ही में आए भगवान भी है इसमें जीव भी है माया भी है अरे एक शरीर में भी तीनों है भगवान सृष्टि में तो अलग है ही है आपके शरीर में और शरीर के एक कोने में अंतःकरण है हृदय उसी में भगवान है उसी में है। जीव है उसी में माया है भगवान से पृथक कोई शक्ति एक क्षण को रह नहीं सकती ये मैंने आपको बहुत बात बताया है अग्नि की जलाने की शक्ति अग्नि से पृथक नहीं रह सकती जहां भगवान रहेंगे वहां उनकी शक्तियां भी रहेंगी तो जीव उनकी शक्ति माया उनकी शक्ति वो भी रहेगी साथ में अजी जीव तो दिखाई पड़ रहे हैं, माया भी दिखाई पड़ रही है पृथ्वी जल भगवान कहाँ गायब हो गए गायब नहीं हुए हैं सर्वत्र हैं, तो निराकार होंगे नहीं नहीं श्री कृष्ण साकार अरे बाबा तू तो कभी तो दिखाई पड़ते हाँ। महापुरुषों को सदा दिखाई पड़ते हैं तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते ये तुम नहीं समझते क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारा कान तुम्हारी नासिका तुम्हारा मन सब ए माया से बने पंच महाभूत का और भगवान दिव्य है इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते और अगर दिखाई पड़ जाए तो वो दिव्य नहीं दिखाई पड़ेंगे तुम उनको प्राकृत ही देखोगे इसीलिए अवतार काल में जब भगवान राम खड़े थे जनकपुर में धनुष तोड़ने को हम लोग भी थे लेकिन आश्चर्य देखो एक कहता है ए ए लड़का जो खड़ा है इसके आठ सिर है, है, है दूसरा कहता है गधा गिनना भी आता है बारह है तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो अठारह सिर है इनके क्यों जी संसार में हम किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा या तो कॉमन लगेगा बस उसके 10-20 सिर और 10-20-50 पैर तो नहीं दिखाई पड़ेंगे हाँ लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा होता है उनके शरीर में ये बैलक्षण है विदूषण प्रभु विराट म दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति वो मूर्ति है सूरत नहीं है <laughs> हम लोगों की सूरत होती है और भगवान की मूर्ति है ये बड़ा बारीक शब्द है मूर्ति आप जानते हैं मूर्ति किसे कहते हैं आप कहेंगे जो पत्थर की मूर्ति मंदिर में रहती है उसी को कहते हैं हा हा उसी को कहते हैं मूर्ति क्यों समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण की तीन शक्तियां हैं संधिनी संबित लादिनी को तो जब विशुद्ध सत्व में संधिनी शक्ति प्रदान होती है आधार विद्या कहते हैं उसको और जब विशुद्ध सत्व में संबित शक्ति मिलती है तो उसको आत्मविद्या कहते हैं और जब विशुद्ध सत्व में लादनी शक्ति मिलती है तो उसको गुह्य विद्या कहते हैं और जब विशुद्ध सत्व में तीनों मिल जाती हैं तो वो एक मूर्ति बन जाती है वही मूर्ति है श्री कृष्ण राम का शरीर ये विशुद्ध सत्व जो है ये अलौकिक शक्ति का नाम है एक अशुद्ध सत्व भी होता है ना माया वाला सत्वर वो नहीं तो तीनों लादिनी संदिनी संबित तीनों शक्तियां जब विशुद्ध सत्व से मिल जाती हैं तो मूर्ति बन जाती है भगवान का शरीर बन जाता है तो वो शरीर में यह विशेषता है कि जैसी आपकी योग्यता होगी आप सात्विक हैं सात्विक दिखाई पड़ेगी वो मूर्ति आप राजस हैं राजस दिखाई पड़ेगी आप तामस प्रकृति के हैं तो वो भी तामसी दिखाई पड़ेगी अगर आप दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुके भक्त हैं तुहरी तो भक्तन देखे दो भाई इष्ट देव इव उन्होंने देखा ओ अलौकिक दिव्य शरीर अनंत कोट कंदर पर लावण्य तो सर्व व्यापक भगवान यहाँ जो है आपके सामने आपके बगल में सब जगह आप नहीं देखते इसलिए नहीं देखते कि आपके इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है और इसीलिए आप मैं और मेरे को भी नहीं जान पा रहे हैं अनंत जन्म बीत गए बुद्धि लगाते लगाते आपने वेदों का अध्ययन नहीं किया वरना ये परिश्रम न करते अरे भाई अगर किसी को मालूम हो जाए ये रास्ता प्रयाग को नहीं जाता तो उधर जाएगा ही नहीं लेकिन आपको नहीं मालूम था इसलिए आप लगाते रहे बुद्धि न चक्षुषा गृह जिबाचा तपसा कर्मणा वीन एक आठ मुंडो परिषद वेद कह रहा है ये इंद्रिय मन बुद्धि किसी से भी ग्राह्य नहीं है मैं और मेरा और इतना ही नहीं बड़ी बड़ी तपस तपश्चर्याओ से भी नहीं जाना जा सकता बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं हमारे देश में वायु खा के रहने वाले मैं मेरे को नहीं जान सकते मैं मेरे को वो जानता है जिसको दिव्य बुद्धि मिले और दिव्य बुद्धि उसको मिलती है जिसकी माया चली जाए और माया उसकी जाती है जो भगवान की कृपा पाले और भगवान की कृपा वो प्राप्त करता है जो भक्ति के द्वारा अंतकरण शुद्ध करके अधिकारी बन जाए इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि से प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए जैसे कान से देखने का प्रयत्न नहीं करते आप आंख बंद करके हम देखेंगे कई बजे हैं ऐसी मूर्खता आप नहीं करते ऐसे ही इंद्रिय मन बुद्धि से अगर कोई मैं और मेरे को जानने का प्रयत्न करे वैसा ही वो मूर्ख है इंद्रिया पराण्ञ्याहर इंद्रिय व्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतु सीन बयालिस गीता इंद्रिये परम मन मनसस्तु पर बुद्देर, बुद्धिरात्मा महान पर महता परम अव्यक्तौमता पुरुष पर पुरुषा परम कठोपनिषद एक तीन दस एक तीन ग्यारह तो शास्त्रों वेदों के द्वारा हमने ये जाना कि पराशक्ति के अंश भगवान के सब अवतार आदि हैं और जीव शक्ति के अंश हम लोग हैं इसमें दो सेक्शन है एक तो ऐसे जीव हैं बहुत से जो सदा से मुक्त मुक्त थे हैं रहेंगे ये भगवान के पार्षद है लेकिन है जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश और दूसरे हैं उनके जो अनाद काल से माया युक्त हैं, बद्ध हैं माया युक्त नहीं कहना माया बद्ध माया युक्त तो भगवान भी है वेद कहता है मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम श्री कृष्ण माइक है अरे मायाधीश है ना तो माया के मालिक है जैसे ये आत्मा शरीर की मालिक है तो शड्यूल तो उसके पास है ना ऐसे ही भगवान जीवों के भी स्वामी है माया के भी स्वामी है सारा काम भगवान करते हैं जैसे कोई सर्वेंट हो माया कुछ नहीं करती ऐसे है माया तवलिया की तरह जड़ भगवान सारा वर्क करते हैं माया के द्वारा माया अध्यक्ष प्रकृति सूएते सचराचरम इसीलिए माया को अपराशक्ति भी कहा जड़ भी कहा भूमिरा पोन लो वायुम मनोबुद्धि अहंकार प्रकृति राम ये अपरा अपराशक्ति निकृष्ट है जड़ है भगवान कह रहे हैं सात चार गीता लेकिन ध्यान दो ऐसे मत समझना है निकृष्ट है और जड़ है फिर दैवी, शा, दैवी। दिब्य है शाह दैवी दिव्य है दिव्य शक्ति है इसके पास है दिव्य शक्ति हाँ वो कहां से आई भगवान की दैवी है सा गुणमयी मम मा मा माया मेरी माया है और दैवी है इसलिए मेरे सिवा एक शब्द पर ध्यान दो मेरे सिवा कोई किसी भी बल से इसे हटा नहीं सकता कोई तपस्वी हो ज्ञानी हो जोगी हो करोड़ कल्प मर जाए परिश्रम करके <laughs> कहिए क्या हाल है <laughs> कुछ नहीं मिला हमने कहा था ना जिसकी माया उसके पास जाओ ये शाम सा ये वो भगवान दया ये धनंता भागवत जब वो दया कर दे इशारा कर दे माया की ओर है जाओ छोड़ दे पुलिस पकड़ के ले जाती है मुल्जिम को कोर्ट में और जब जजमेंट होता है और कोर्ट कहता है तुमको रिहा किया जाता है तो पुलिस वालों को कहना नहीं पड़ता जज को कि छोड़ दो वो तो अपने आप छोड़ के अलग हो जाता जाओ है जाओ भैया आप तुम्हारी छुट्टी है ऐसे ही है जहां जीव ने सरेंडर किया और भगवान ने हृदय से लगाया माया ने बिस्तर बांधा भागी वहां से सिर पर पैर रखकर फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकती माया अरे जब भगवान से डरती है तो उनके भक्त से तो भगवान भी डरते हैं और की कौन कहे हा? भगवान कहते हैं बताओ अरे मनुष्यों मैं भगवान हूं तुम लोगों ने सुना होगा हा, हा सुना है पढ़ा है सर्वशक्तिमान हूं हा हा ठीक है लेकिन जानते हो भक्त जब मुझे पा लेता है तो वो भगवान हो जाता है मैं भक्त हो जाता हूं ये यथा माम प्रपद्यंत तथ्य भजाम में हम मैं भजन करता हूं भक्त की भजन माने सेवा भज धातु सेवा अर्थ में है मैं सेवा करता हूं भक्त क्या सेवा करेगा बेचारा उसकी सामर्थ्य क्या है सेवा करने वाला तो बड़ा होता है ना? जैसे तुरंत के पैदा हुए बच्चे की सेवा माँ करती है ऐसे ही भगवान हमारी सेवा करता है अरे बिना भक्त हुए करता है तो भक्त होने पर करे तो क्या आश्चर्य है देखो ना? हम भगवान के महोदर में महाप्रलय से पड़े हुए थे पेंडिंग में कुछ नहीं कर सकते थे कुछ करने का अधिकार नहीं था न शरीर था न मन था न बुद्धि थी करते कहे से खाली जीवात्मा और उसके किए हुए सब कर्म भगवान ने कृपा की मुख्य ही कारुण्यम देखो हमने तो कुछ नहीं किया था लेकिन उन्होंने कृपा फिर भी की इसीलिए भगवान को अकार भी कहते हैं हमको प्रकट किया संसार में और प्रकट करने के पहले शरीर देने के पहले सब सामान तैयार किया माया के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश माया को हम लोग दुश्मन कहते हैं और ये दुश्मन नहीं है ये तो हमारी हितयसी है ये ना होती तो हम इस संसार में एक मिनट नहीं रह सकते कहा सांस लेते मां के पेट में मर जाते हमको मां के पेट में डाला जब सृष्टि के होने पर तो सब प्रबंध कर दिया हमने कहा था क्या हमको शरीर दो अपने आप दिया मां के खाने से शरीर बन गया बढ़ गया पल गया इतना विचित्र शरीर और फिर आश्चर्य पैदा होते ही मां के स्तन में दूध बन गया कोई दवा खाया था नहीं नहीं अपने आप बन गया हम ठाट से पीते रहे उसके बाद उसने सब इंतजाम कर रखा था गेहूं चावल चना तमाम अन्न फल तरकारिया क्या क्या सामान तो राजाओं के सामान हमारे स्वागत की तैयारी हुई कितने फल खाएगा बेटा तेरे लिए हजारों प्रकार के फल हम बनवाए दे रहे हैं हजारों तरकारिया कई अन्न हम ठाट से खाते रहे और फिर भी एहसान नहीं माना कि ये किसने किया है ये पृथ्वी किसने बनाई ये पृथ्वी में बीज डालते ही पेड़ बन जाता है ये किसका कमाल है ये पहाड़ों पर कौन पेड़ लगाने आया था 12000-15000 फुट की ऊंचाई पर ये सब भगवान की कृपा और ये सब भी छोटी छोटी कृपा है बड़ी कृपा बताऊ हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब रखे है और हमको उसी हिसाब से अंदर से प्रेरणा देता है ए, एक महात्मा यहाँ आया है चलो लेक्चर सुनो तुम्हारा अज्ञान चला जाएगा अरे किसी ने कहा नहीं अरे औरों और छोड़ो महात्माओं महात्माओं की मैं अपनी बताऊं सैकड़ों हजारों लोग ने हमको बताया कि हम तो बाबाओ के घोर खिलाफ थे फिर हम कार से जा रहे थे तो आपका लेक्चर हो रहा था तो हमने दो चार वाक के चलते चलते सुना तो कुछ अच्छा लगा तो गाड़ी रोक दिया मैंने और सुन लो और सुन लो और सुन लो एक घंटा में सुनता रहा ड्राइवर को भी आश्चर्य था कि साहब चली नहीं रहे क्या हो गया इनको फिर मैं घर आया तो सोचता रहा ये इतना बड़ा बुद्धिमान है इतनी इसमें योग्यता है ये भगवान के पीछे पड़ा है तो भगवान है जरूर वरना ये ऐसा क्यों करता दूसरे दिन फिर मैं गया और गाड़ी में बैठ के सुना कि लोगों के सामने जाने में शर्म लग रही है लोग कहेंगे नास्तिक कहा से आ गया तीसरे दिन फिर नहीं रहा गया सबके बीच में बैठा और और महाराज में पागल हो गया तो ये उसका कमाल नहीं है, है न कृपालू का कमाल है ये वो जो है हमारा पिता अंदर बैठा है उसने ऐसी स्कीम बनाई आज तुम कार से इधर से चलो अच्छा रुक जाओ अच्छा कल फिर चलो फिर सुनो अब तुम चलो अंदर बैठो ये व साधु कर्म कार्य की उपनिषद तीन आठ ये जो आप लोग सुनते हैं कि सब ही नचावत राम गुसाई हो जो राम रच रा खा जो भगवान कराते हैं वो हम करते हैं ये ऐसे ये कराते हैं भगवान जिसके संस्कार अच्छे हैं अच्छा कराते हैं जिसके संस्कार पाप के हैं उसको क्या हो रहा है कीर्तन अरे चलो चलो फाल उसके बुरे संस्कार है वो राम नाम सुन के घबराता है ये कौन आ गए भाई हमारे पड़ोस में दे, राम, राम राम राम राम करते रहते हैं दिन भर कोपड़ा खा गए सोने नहीं देते पुलिस में रिपोर्ट करो इनकी इनके खिलाफ प्रोपगंडा करो इनको निकाल पार करो यहाँ पड़ोस से राम नाम से अरे औरों को छोड़ो आप लोगों को आश्चर्य होगा मैंने जब श्यामा श्याम धाम बनाया वृंदावन बन में तो चारों तरफ हमने लाउड स्पीकर लगा दिए और तीन बजे से उठ करके सबको कहा संकीर्तन करो ताकि सब लोग राधा कृष्ण का नाम सुने और खुश हो कि भाई ये बड़ा अच्छा हुआ कौन आ गया है हा हा दस दिन बीस दिन पच्चीस दिन चला उसके बाद कंप्लेंट शुरू हो गई बाबा लोगों की गृहस्थी नहीं बाबा लोगों की हम ध्यान करते हैं तो ये आवाज आती है तो उसमें गड़बड़ होती है तो उनसे स्वामी जी से कह दीजिए कि वो लाउड स्पीकर न लगावे अपना उसी सत्यंग भवन के अंदर कीर्तन करें घर <laughs> छोड़ के बाबा जी बने और भगवान नाम सुन के उनका ध्यान खराब होता है किसका ध्यान करते हो भाई अरे उन्हीं का नाम तो ले रहे काहे को परेशान हो जावत पाप तो मलिनम हृदयम ताबदे वही जितना अधिक पाप जिसके अंतकरण में रहेगा उतने उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी भगवान की ओर वो चाहे कपड़ा रंगा ले और चाहे लेगम्बर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मन तो वही है इसीलिए एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा एक बाप के चार बच्चे एक भगवान का भक्त है एक भगवान को गाली देता है सब अलग अलग तो भगवान हमारे लिए बिना शरणागति के ये सब कुछ करते हैं और शरणागत हो जाए मन में हमको ला दे सुनिए उससे बड़ी कृपा दुश्मन है यह दुश्मनी करता है दंत भक्त शिशुपाल ये जब छोटे से बच्चे थे दोनों तो तु तुला के बोलते थे तभी से श्री कृष्ण को गाली देते थे तला के जब बोलते थे तब से बिना जाने बूझे भी गाड़ी देते थे ये रावण कुंभकर्ण है उनके अवतार है दोनों राजसू यज्ञ में भरी सभा में शुषपाल ने सौ गाड़ियां दी डरा नहीं सब राजाओं के बीच में अगर किसी आदमी को कोई आदमी अकेले में डांटे बाप हो माँ हो भाई हो गुरु हो तो फीलिंग तो होगी लेकिन कम होती है कोई सुन तो नहीं रहा और अगर सबके बीच में बाप डांटे मां डांटे गुरु डांटे हे तो ए, तो बिल्कुल तो बहुत खराब किया सबके सामने क्यों डाटा अकेले में दो जूता मार देते कोई बात नहीं <laughs> ये शरीर का जो हमारा मैं मानने का रोग है इससे हमारा अपमान हो गया हे लो किसका अपमान है ये शरीर का तुम शरीर तो हो नहीं कहे को फील करते हो तुम्हारे शरीर को गाली दे रहा है तुमको तो नहीं दे रहा तुम्हारे मकान की ओर कोई चप्पल मार रहा है तुमको तो मार नहीं रहा तुम तो मकान के अंदर बैठे हो क्यों रोते चिल्लाते हो फाल जी मैं अपने को देहा ही मानता हूं इसलिए तो शिशुपाल ने जब सौ गाली दी भगवान गिन रहे थे एक दो तीन छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्यासी अस्सी जब सौ पूरे हो गए तो चक्र बुलाया और सिर काट दिया अब सारे राजा के सामने राजाओं के सामने ये नाटक हुआ राजाओं ने देखा हा तो भगवान है और वो निकली आत्मा और श्री कृष्ण में मिल गई युधिष्ठिर वहीं बैठे थे उन्होंने अकेले में भगवान से प्रश्न किया महाराज वो आप में मिल गया उसको तो नरक भेजना चाहिए था इतनी गाली सारी जिंदगी दिया और फिर सब राजाओं के बीच में दिया तो नारद जी ने समझाया उनने कहा देखो ऐसा है कि भगवान कितने दयालु है, कि है कि जब उसने अपने मन में सदा हमको रख लिया दुश्मनी से ही सही वो कृष्ण वो, कृष्ण वो। तो मेरा काम क्या है मेरा काम तो प्रकाश करने का है न हाँ। तो दीपक को कोई चाहे गुस्से में रखे चाहे प्यार से रखे वो तो प्रकाश करेगा कोई पारस को लेकर लोहे में लड़ा दे गुस्से में कुल्हाड़ी मारो पारस के ऊपर वो सोने की बनेगी शंकराचार्य ने भी मान लिया लौह सला का स्पर्शास्म विद्यमान स्वर्ण दिद्विषाम तथा प्राप्ति जैसे लोहे की कुल्हाड़ी भी अगर प्रहार करे कोई पारस पत्थर के ऊपर तो वो सोना बना देता है ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से जो शत्रुओं ने राक्षसों ने दुश्मनी की और निरंतर मन का चिंतन किया तो उनको भी भगवान ने अपना लोक दे दिया अपना स्वरूप दे दिया शंकराचार्य ने मान लिया तो नारद जी ने कहा तस्माबंधे न भये नहांज्या कथंत ने पृथक सात एक पचीस अरे चाहे बैर से हो चाहे बिना बैर के हो चाहे काम से हो चाहे लोभ से हो अरे प्यार से तो ठीक ही है भाई से हो वो भगवान का लाभ पा लेगा अगर मन से निरंतर चिंतन रहे मन का टच श्याम सुंदर से रहे और बताऊ नरदी का भया स्नेहात य तदम गता अरे एक शिशु पाले नहीं अनंत जीव काम भाव से क्रोध भाव से भय से अनेक भावों से मन का अटैचमेंट करके गो लोग गए हैं सात एक वित्जाम्पल दू दीजिए दीजिए गोप्य कामात भयात कंसो द्वेशात चैद्या दया से गोपियां गई और गोलोक गई यही नहीं उनकी चरण धूल ब्रह्मा और बड़े बड़े महापुरुषों के दादा मांगते हैं हमारे संसार में किसी की स्त्री कैरेक्टर लेस हो जाए और प्रमाण मिल जाए सही सही तो वो उस स्त्री को गुस्से में गोली भी मार सकता है और नहीं घर से तो निकाल ही देगा तलाक तो दे ही देगा अजी मैंने आंखों से देखा <laughs> तो डिक्लेय गोपिया रा कर रही हैं ठाकुर जी के साथ सात एक तीस प्यपा मना कृष्ण निवेश है इसलिए किसी भी उपाय से केनापी अब देखो किसी भी उपाय से अब उपाय जिसको जो अच्छी लगे अपना मन भगवान में रहे बस एक शर्त है सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा तमेव परमात्मान जार बुद्ध्या जहुर्गुणमय देहम सद्या प्रक्षीण बंधना दस उन्तीस ग्यारह परीक्षित जो सबसे बड़ी गंदी और पाप की बात मानी जाती है संसार में विवाहिता स्त्री पर पुरुष से प्यार करे ऐसा गोपियों ने किया और त्रिगुणमय माया से उत्तीर्ण होकर गो लोग गई इतने में परीक्षित का माथा ठन काम भाव से गुरुजी ठहरिए क्या है मेरा एक प्रश्न है पूछ क्या प्रश्न है कृष्णम विदु परम का मुने गुण परमस्तासाम गुणधिया कथम गोपियों ने श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं माना भगवान नहीं माना और काम भाव से प्यार किया आप कह रहे हैं तो उनकी कैसे माया निवृत्ति हो गई उनको तो नरक मिलना चाहिए अरे संसारे में कोई स्त्री ऐसा करे तो नरक मिलता है फिर वो भगवान के प्रति ऐसा अपराध किया डाटा <laughs> तो बहुत जोर से आपकी बात सुखदेव ने उनने कहा तू राजा रहा है ना सारे जीवन तो तेरी बुद्धि में वही भरा है अरे अब तो बुद्धि ठीक कर ले मरने का समय है चैत्य चैत्य सिद्धिम यथा गिष्ण पिछथी केशमता तीस तेरा अरे बेवकूफ अभी अभी मैंने पहले तू को बताया था ना युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद कि शिशुपाल को गोलोक मिला हा बताया तो था अभी अभी सुना तो था फिर क्यों सवाल किया तूने अरे जब दुश्मनी करने वाले को गोलोक मिला तो वो काम भाव से तो वो प्यार किया उन्होंने ठाकुर जी को मारने नहीं गई जो मारने गए उस पूतना को भी दे दिया गोलोक <laughs> अच्छा सुन अब अब आगे कोई शंका न करना काम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमे नित्यम हरऊ विदधांति तनमय ताम हिते दस वंतिश पंद्रह काम क्रोध स्नेह भय किसी भी भाव से अगर मन में भगवान को लावे तो उसका मन भगवान से मिलकर शुद्ध हो जाएगा गंगा जी में प्यार से जमुना जी मिले तो भी प्रयाग से फिर वो गंगा जी कहलाएंगी और चाहे कोई कुल्ला कर दे पाप आत्मा वो, वो कुल्ला उसका मुंह से उच्छिष्ट पानी गंगा जी नदी में मिल गया अब गंगा जी हो गया इतनी नदियां मिलती हैं गोमुख के बाद बंगाल की खाड़ी तक कितने झरने मिलते हैं साहब गंगा जी बन गए गंगा जी गंदी नहीं होती जो गंगा जी से मिलता है वो शुद्ध हो जाता है गंगा बन जाता है संसार में भी ये बता रहे हैं रबी पावक सुरसरी की नाई अग्नि में तमाम मुर्दे जलते हैं अहवन भी होता है देवताओं को अग्नि कहता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा जो हमारे अंदर आएगा मैं अग्नि बना दूंगा जला दूंगा मैं तो शुद्ध रहूंगा ही सूर्य कितनी गंदी चीजों में पड़ता है और शुद्ध वस्तु में भी पड़ता है लेकिन वो गंदा नहीं होता तो भगवान या महापुरुष जो शुद्ध है उससे अशुद्ध व्यक्ति प्यार करेगा तो वो अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा शुद्ध अशुद्ध नहीं होगा समझा तो परीक्षित ने कहा समझा <laughs> लेकिन फेस देखो आगे फिर प्रश्न करता है वो दसम स्कंध के तैतीसवें अध्याय में अध्याय की बात किया मैंने अब तैतीसवें अध्याय में वही परीक्षित फिर बोलार्णो हि भगवान हंसे न जगदीश सकथम धर्म सेतु नाम कर्ता भक्ता प्रतीपाचरद ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम अभिप्राय दस तैतीस सत्ताइस अट्ठाईस महाराज भगवान का अवतार होता है धर्म संस्थापन के लिए हा हा मालूम है तो तो फिर ये श्री कृष्ण भगवान है हा हा है उन्होंने बहुत अवतार लिए हैं हाँ हा। और धर्म संस्थापन किया है हा हा किया है तो तो फिर ये पराई स्त्रियों से प्यार क्यों किया ये तो पाप है पर दाराभिमर्शनम उनका अपना विवाह तो द्वारिका में हुआ था उसके पहले जो उन्होंने गोपियों से प्यार किया महारास किया ये तो पाप है तो जो वेद को बनावे और लोगों को उपदेश दे वेद का वही वेद विरुद्ध काम करे सुखदेव ने कहा एक कुत्ते की पूछ है अभी अभी तेज को समझाया फिर भी भूल गया। चलो और सम व्यमो दृष्टो ईश्वराणाम च साहसम तेजी असाम न दूषाए बन्ने सर्व भुजो यथा नहीं तत्माचरे जात मन सा समर्थ लोगों को पाप पुण्य छू नहीं सकता समझा ये पाप जो है पुण्य जो है ये भगवत प्राप्ति के पहले तक ये कानून लागू होते हैं जब भगवत प्राप्ति कर लिया तो फिर उस महापुरुष को भी पाप पुण्य नहीं छू सकते और वो तो भगवान है अरे महाराज भगवान तो है ठीक है लेकिन लोग ऐसा करेंगे अरे लोगों को करने के लिए भगवान ने कहा आदेश दिया है वेद मंत्र है या का गुचरितान पास नो इतराणी एक ग्यारह तैतरी उपनिषद वेद कह रहा है जो मेरे आचरण तुम्हारे कल्याण के लिए हो उन्हीं का आचरण करना राणी सब आचरणों का अनुकरण नहीं करना मनुष्यों देखो भगवान शंकर हालाहल विष पी गए जब चौदह रत्नों में विष निकला सब भागे उतना तेज उसकी गैस थी कि देवता राक्षस साब भागे और ये क्या निकला <laughs> तो भगवान ने शंकर जी को बुलाया कहा लो लो भाई, <laughs> इसको तुम धारण कर लो, नहीं ये भाग जाएंगे तो शंकर जी ने उसको घटाख घटाख जैसे केसर पड़े हुए दूध को आप लोग पीते है ऐसे <laughs> पी गए और यहाँ पर उन्होंने उसको रख लिया कंठ में पेट में नहीं जाने दिया नीले रंग का नील कंठ हो गए लेकिन शंकर जी ने यह नहीं कहा कि तुम लोग भी ऐसे पी लिया करो ऐसा ना करना कोई मर जाओगे अरे ये तो हला हाल है संख्या भी नहीं कहीं खा लेना छोटे मोटे जहर भी कहा कोई करता है नकल भला देखो सर्कस में एक रस्सी पर चल रहा है एक आदमी सौ फुट की ऊंचाई पर देखो शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है एक आदमी देख के डरता है आदमी उसकी हिम्मत है तुम भी चले जाओ अंदर जरा ऐ मैं नहीं जाऊंगा कोई नकल नहीं करता अरे एक लड़का पढ़ रहा है दर्जा एक में भोला भाला, टीचर कुर्सी पर बैठा बैठकर पढ़ा रहा है लड़का ये नहीं सोचता कल मैं कुर्सी पर बैठूंगा और टीचर से कहूंगा तुम नीचे बैठो ऐसा किसी लड़के ने नहीं किया पागल को छोड़कर हम संसार में भी ऐसी नकल कोई नहीं करते जो हमारे क्लास की न हो तो इसलिए सुखदेव परमहंस ने कहा कि नकल करने के लिए तो रोका है वेद ने शास्त्र ने देख ईश्वरा चरित्व बुद्धिमान तत् समाचारित जो समर्थ लोग हैं उनके उपदेश को मानना चाहिए वो जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए ईश्वरान बचत सत्यम उनकी वाणी का उपदेश का पालन करना चाहिए आचरण को उनके उपदेश के जो अनुकूल हो तुम्हारे क्लास के अनुसार दर्जा एक में हो हाँ, तो उसके अनुसार तुमको पढ़ाया जाएगा हाथ पकड़ के काल लिख रहा है अब दर्जा चार में हो मेरा हाथ पकड़िए मास्टर साहब आप क्यों पकड़े रे काल लिखना है एक गधे आप तो हाथ छोटे से बच्चे के माँ पाखाना पेशाब कराती है गंदगी साफ करती है और पच्चीस साल का लड़का कहे मम्मी आज हमारी ऐसी इच्छा है कि वही बचपन वाले तरह सब कुछ कीजिए गए गए तो पागल हो गया हम संसार में ऐसी नकल नहीं करते जो हमारे अधिकार से बाहर की है और अगर किया तो दंड मिलता है टिकट लेके गाड़ी में बैठना एक कायदा है हम टिकट नहीं लेते जी रुपया रखते हैं जब मटीटी कहेगा दे देंगे उसको ये नहीं चलेगा नियम का पालन संसार में सर्वत्र होता है कुशला चरित न ईशा न विद्यते विपर्जय वर्थो निरहंकारिणाम विभो अरे परीक्षित भगवान की बात छोड़ जो जीव है और वही अहंकार रहित कर्म करता है जो जिसको निष्काम कर्म योग कहा है गीता में उसको भी अच्छे कर्मों बुरे कर्म का दोनों का फल नहीं मिलता दस तैंतीस तीस एक बत्तीस तैतीस यदपज पला पराग निषेब तृप्ता योग प्रभाविधुताखिल कर्म बंधा स्वीर चरती मुनयोपि नैच्छयापुषा कुदेव बंध अरे जो भगवान को पा लेते हैं वे ही पाप पुण्य से परे हो जाते हैं उनको ही किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता स्वयरम चरण स्वेच्छाचारी होते हैं तो भगवान के बारे में तुझको डाउट होता है जो अपनी इच्छा से शरीर धारण किए उनके शरीर भी तो नहीं है स्वयं शरीर बने हैं अस्तु तो वो समझा इतनी बार बार समझाने पर और उसकी बुद्धि में बैठा आ, भगवान और महापुरुष को तो छोड़ दो कोई निष्काम कर्म करे साधक भी तो कर्म फल नहीं भोगना पड़ता और जो भगवत प्राप्ति कर चुका उसके लिए तो भगवान ने कहा है हथ्प ईमान लोकान नहती न निबद्य अठारह सबको मार कर भी बिना मारा हुआ तू माना जाएगा अगर तेरा मन मुझ में रहेगा तो तुम तो महापुरुष का मन तो भगवान में रहेगा ही एक ब्रह्म हत्या करने पर इंद्र को दंड भोगना पड़ा स्वर्ग सम्राट को और ये लाखों ब्रह्म हत्या हनुमान जी कर गए और राम ने हृदय से लगा लिया एक प्राणान दासित कपे एक उपकार आपका हनुमान जी ऐसा है कि मैं प्राण दे दूं तो भी न नवृण होऊंगा और इतने सारे उपकार तुम्हारे हमें हो गए हमारे ऊपर हम तो ऋणी हो गए सदा को राम कह रहे हैं डांटा नहीं जरा सा तुमने इतने ब्राह्मणों की हत्या क्यों कर दी <laughs> लंका जला दिया अरे और तो और राम लक्ष्मण सब बैठे हैं नीचे हनुमान जी ऊपर बैठे हैं पेड़ के प्रभु तर कपीडार पर जरा सी डांट नहीं लगाते ऊपर क्यों बैठा है हनुमान जी ज्ञानी नाम भगवान शंकर के अवतार अरे वो भगवत स्वरूप है हनुमान जी उनको भी अकल नहीं आ रही कि हम क्यों ऊपर बैठे हैं ठाकुर जी के भगवान में ये बहुत बड़ा गुण है कृपा का कृपा या जिसे कहते हैं न्याय नहीं न्याय करते हैं संसार वालों के प्रति और कृपा करते हैं भक्त के प्रति समोहम सर्वभूतेश न प्रिया अर्जुन मैं समदर्शी हूं न मेरा कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है भगवान की परिभाषा ही यह है, है। बताओ न माता न पिता पिताज न भारजा न ना सुता नात्मियो न आत्मीयो न देहो जन्म एवं दस छियालीस अड़तीस जिसके न माँ हो न बाप हो न भाई हो न श्रीमती हो न बेटा बेटी हो न अपना हो कोई न पराया हो न देह हो न जन्म हो उसका नाम श्री कृष्ण राम कोई नहीं है बिचारे के हमारे संसार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तो कहते हैं बड़ा अभागा है तो क्या कोई नहीं है माँ बाप भा, भाई साहब मर गए हैं और भगवान तो उससे बड़े अभागे हैं कि कोई हुए ही नहीं मर गए की बात नहीं <laughs> अरे हो के मर जाए तो भी चलो कोई बात नहीं बेटा हुआ फिर मर गया इसलिए कोई बांझ नहीं कह सकता अरे हुआ तो था बेटा उसके बाद मर गया लेकिन भगवान के तो अकेले ही बिचारे तो उनमें कृपा का सबसे बड़ा गुण है और वही हम लोगों के लिए है भगवान कहते हैं मैं समदर्शी हूं सबके लिए लेकिन ये भजन की तुमाम भक्तिया मई ते, ते हम जो मेरे भक्त है उनके हम भक्त हैं उल्टा जब दुर्बासा ने अपराध किया अम्बरीश के प्रति और लौट के आए अम्बरीश के चरणों में गिरे और क्षमा उमा हो गया तो भगवान के सामने आए तो भगवान ने कहा दुर्बासा तुम ब्राह्मण हो हमारे पूज्य हो लेकिन हमारा सिद्धांत तो सुन लो हम भक्त पर आधीनो स्वतंत्र हृदय मैं भक्त के अधीन हूं ऐसा आधीन नहीं हूं जैसे संसार में किसी का कोई नौकर होता है क्यों नौकर तो ऐसा होता है जब तक आप चाहे हम नौकरी करें और मैं नहीं करना है कि वो हमारा साहब बड़ा गाली गलौत करता है तो पैसा नहीं मिलेगा आ, और जगह कर लेंगे नौकरी भीख मांग के खा लेंगे लेकिन इतनी इंसल्ट दिन भर गाली देता रहता है माँ की गाली बाप की गाली बहन की गाली होती है आदत किसी दिन भर उनकी स्वभाव बन जाता है गाली देने का <laughs> अरे देखो ना बहुत से लोग कसम खाने की आदत डाल लेते हैं मेरी कसम मेरी कसम बार बार बोलते है <laughs> राम कसम गंगा का जब <laughs> उनको मजाक है वो इस वही दुर्भावना से नहीं आदत पड़ जाती तो है तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन रहता हूं सदा को मेरे रिजाइन नहीं कर सकता नौ चार तिरसठ ना हम आत्मा नमाशा से शाम गतिर परा नौ चार चौसठ अरे मैं अपने आप से भी उतना प्यार नहीं करता और अपनी श्रीमती महालक्ष्मी से भी नहीं उतना प्यार करता जितना अपना भक्त से करता हूं संसार में ऐसा कोई होगा तो नौकर से इतना प्यार करे जितना बीबी से न करे और बीबी से बड़ी तो अपनी आत्मा है ना हम आत्मान मशा से आत्मा से भी नहीं श्री कृष्ण ने उद्धव से भी कहा था यही न तथा प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न चंकर न शरीर नत्मा च यथा भवन मैं भक्तों से इतना प्यार करता हूँ उद्धव जितना आपने बेटे ब्रह्मा से भी नहीं शंकर से भी नहीं लक्ष्मी से भी नहीं बलराम से भी नहीं अपनी आत्मा से भी नहीं ग्यारह चौदह पंद्रह और उद्धव अनुब्रजा हम नित्यम पूजे ये त्यंग्रेणु भी मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। अपने नौकर की चरण धूल कोई चाहेगा सोचेगा सपने में भी उल्टा स्वामी की चरण धूल तो सब दास चाहते हैं दास की चरण धूल स्वामी चाहे ग्यारह चौदह सोलह तो दुर्भाषा से कहा श्री कृष्ण ने पुत्राता प्राणा वित्त परम हित्वाम शरण जाता कथम तां त्यक्तु नौ चार पैसठ जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया दुर्बासा मेरे सुख के लिए ऐसे भक्त को मैं ये दर्जा दे रहा हूं ए, कम है साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय वहम मदन न जानती ना हम ते भ्यो मना साधु महात्मा वो मेरे हृदय है मैं उनका हृदय हूं वो मेरे सिवा कुछ नहीं चाहते मैं उनके सिवा कुछ नहीं चाहता इतने दयालु है भगवान इसलिए उनको पाने के लिए सब जीव अधिकारी हैं और सब लालयित हो जाते हैं कि हमारा भी हिसाब बैठ जाएगा और मार्गों में तो बड़े कड़े कड़े नियम हैं लेकिन अभी बहुत कुछ समझना है आगे कल बोलिए लाडली लाल की